फिर मनुष्यों को कैसा बर्ताव करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जैसे अग्नि ईधनों से बढ़ता है वैसे आप लोग पुरुषार्थ से बढ़िए और जैसे मनुष्य शत्रु का शीघ्र त्याग करते हैं वैसे अन्यायचरण रूप पाप का शीघ्र त्याग करो इस सुक्त में अग्नि और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 11वां सुक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ अब 6 ऋचा वाले 12वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो वेद विहित यज्ञ आदि कर्मों के करने वाले जन सूर्य के सदृश उत्तम कर्मों के प्रकाशक होवें वे सबके सुख बढ़ाने को समर्थ हो सकते हैं फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जहां सूर्य के सदृश प्रतापी राजा होता है वहां संपूर्ण सुख होते हैं फिर राजा कैसा होवे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जिस राजा की तेजस्वी प्रकृति और प्रेरणा होवे वह द्रोह रहित हुआ जैसे आउसदियां दुख को वैसे सब के दुख का निमारन करता है वही कृतिकृत्य होता है फिर विद्वानों को कैसा वरताव करना चाहिए इस विशे को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे प्रशंसा करने योग्य गृह में सुख से निवास होता है वैसे ही पिता के सदृश पालन करने वाला राजा के होने पर प्रजा सुख पूर्वक निवास करती है और जैसे बुद्ध से जितेंद्रिय होकर और पृथ्वी के राज्य को प्राप्त होकर अनाथों की रक्षा करता है वैसे ही विद्वानों को चाहिए कि सत्य उपदेश से सब जगत की रक्षा करें अब कैसी बिजली है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे विद्वान जनों जो आप लोग बिजली की विद्या को जानकर यंत्रों से घर्षित कर इसको उत्पन्न करके इस बिजली के साथ मनुष्य आदिकों को युक्त करें तो यह अति कंपाने वाली और वेगवती होवे और स्वच्छ कांच के सुभ्र पट्टे के अंतर्गत मनुष्यों को अलग करावें तो यह बिजली शीघ्र भूमि में प्राप्त होती है सो यह सर्वत्र व्याप्त और प्रशंसा करने योग्य गुण वाली है जिससे राजा लोग शत्रुओं को सहज से जीतकर धनवान होते हैं फिर मनुष्य कैसे होवें इस विषय को कहते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि संपूर्ण अग्नि आदि पदार्थों से कार्यों को सिद्ध करके जो न्याय की आज्ञा से विरुद्ध प्रजाजन हैं उनको ताड़न करके शांत संपादित करें क्योंकि इस प्रकार न्याय के आचरण से संपूर्ण जन 100 वर्ष युक्त होते हैं इस सुक्त में विद्वान राजा और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 12वां सुक्त और 14वां वर्ग समाप्त हुआ फिर राजा से क्या प्राप्त होता है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे सूर्य अंतरिक्ष से वृष्ट करके संपूर्ण जगत को तृप्त करता है वैसे ही राजा न्याय से युक्त पुरुषार्थ से ऐश्वर्यों को बढ़ाकर प्रजाओं को निरंतर तृप्त करे फिर विद्वानों को इस संसार में कैसा बर्ताव करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो विद्वान जन प्राणों के सदृश धन और ऐश्वर्य की शोभा को धारण करते हैं वे मित्र के सदृश करके सबको सुखी करें फिर विद्वान जन कैसा वर्ताव करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो बुद्धिमान जन सूर्य के सदृश विद्या को प्रकाशित करके अविद्या का नाश करते हैं वे अतुल सुख को प्राप्त होते हैं फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों पूर्ण ब्रह्मचर्य से शरीर और आत्मा के बल को पूर्ण करके संतानों की उत्पत्ति करो भावार्थ जो राजा दुष्ट चोर आदिकों का निवारण करके प्रजाओं को पुष्ट करता है वह सबका हितैषी होता है भावार्थ हे विद्वान जनों आप अध्यापन और उपदेश से संपूर्ण गृहस्थों के पुत्र और पुत्रियों को उत्तम प्रकार शिक्षित करके विद्या से सुख युक्त करो जिससे दीर्घ अवस्था वाले होकर ये संतान भी ऐसा ही आचरण करें इस सुक्त में अग्नि विद्वान और राजा के गुणों का वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 13वां सुक्त और 15वां वर्ग समाप्त हुआ अब 6 ऋचा वाले 14वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में अब मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य आलस्य आदि दोषों का त्याग कर धर्म से पुरुषार्थ करते हैं वे संपूर्ण इष्ट सुखों को प्राप्त होते हैं अब मनुष्य क्या करते हैं इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों आप सब लोगों का परमेश्वर ही स्तुति करने मानने हृदय में धारण करने और उपासना करने योग्य है ऐसा निश्चय करो भावार्थ जो दुष्टों के निवारण में प्रयत्न करते हैं वे मनुष्य धनवान होते हैं फिर उत्तम मनुष्य क्या करता है इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो ब्रह्मचारी जितेंद्रिय और विद्वान होकर शरीर और आत्मा के सामर्थ्य को नहीं दूर करते हैं उनसे शत्रु जन डर के भागते हैं अथवा वश को प्राप्त होते हैं फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ सब पदार्थों को उत्पन्न करती हुई बिजली को मनुष्य जान जिस विज्ञान से अग्नयाद नामक अष्ट शुद्ध होते हैं उसका सब काल में खोज करो फिर विद्वानों को प्रतिदिन क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावारथ हे विद्वान जनों जितनी विद्या को आप लोग प्राप्त होवो, उतनी का अन्य जनों के लिए यथावत उपदेश करो, और सत्य उपदेश से मनुस्यों के दुष्ट व्यसनों को दूर करो, और आप अधर्म के आचर्ण से प्रथक करो. वर्ताव करो और सत्संग तथा पुरुषार्थ से शुद्ध होकर दुखों के पार होकर सुख को प्राप्त होओ इस सुक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 14वां सुक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ अब 19 ऋचा वाले 15वें का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में अब मनुष्यों को क्या जानना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावारथ हे मनुष्यों जैसे अतिथि सत्कार करने योग्य है वैसे ही पदार्थ विद्या का जानने वाला सत्कार करने योग्य है जो सबके अंतस्थ नित्य बिजली की ज्योति को जानते हैं वे अभिप्सित सुख को प्राप्त होते हैं फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे मित्र कार्यों को सिद्ध करता है वैसी अग्नि उत्तम प्रकार प्रयोग किया गया कार्यों को सिद्ध करता है फिर मनुष्य कैसे होवे इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य सब प्रकार से बल की वृद्धि करें तो लक्ष्मी युक्त कैसे न हो फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे बुद्धिमान जन यथा योग्य कर्मों को करने को समर्थ होता है वैसे ही युक्ति से अच्छे प्रकार प्रयोग किया गया अग्नि संपूर्ण व्यापार सिद्ध करने को समर्थ होता है फिर मनुष्यों को क्या प्रकाशित करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे सूर्य के किरण प्रातः काल को प्रकाशित करते हैं वैसे ही विद्वान जन सबके अंतःकरणों को प्रकाशित करें फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों आप लोग जैसे विद्वान का वैसे अग्नि का भी मेल करावें जिससे अभिष्ट कार्य सिद्ध होवें भावार्थ हे मनुष्यों आप लोग सत्य के प्रकाशक विद्वानों से विद्या की याचना करो तथा इस विद्या को प्राप्त होकर अन्यों को दियो मनुष्यों से किसकी उपासना करने योग्य है इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों आप लोग प्रतिदिन सर्वव्यापी न्यायशील दयालु और धन्यवादों के योग्य परमात्मा की ही उपासना करो